सदगुरु शेख फरीद ने गाया है तपि तपि लुहि लुही हाथ मरो रहूं, बावली मरोड़ऊँ सहू लो सु मैं सही मन मही कोवा आ रोस मुझ अवगुण नाहीं दोष तैय साहिब मन मही कोवा आ मुझ अवगुण सह नाहीं दोष तय साहिब की मैं सारन जानी जोवन खोई पाछे पछतानी काली कोयल तू कितगुण काली अपने पीतम के हौ बिरह जाली पिरहि बिहून कतई सुख पाए जा होई कृपालता प्रभु मिलाए विधन खुही खूहि अकेली ना कोई साथी ना कोई बेली बाट हमारी खड़ी उड़ीनी खनियो तिखी बहुत पीनी उस ऊपरी है मारग मेरा शेख फरीद पंथ संहारी सवेरा श्लोक जितु दिहारय धनवरी साहे ले लिखाय मलकु जिकन्नी सुनीदा मुँह देखाले आए जिंदु निमानी कढ़िये हटाकू कु साहे लिखेन न चलनी जिंदु समझाए जिंदु बहुटि मरुण बरुलेय जासी परणाये आपन हथि जोलिकय गली लगे धाय बालह पुरसलात कन्नी ना सुनुआ फरीदा किडी पवन दी खड़ा न आप मुहाए हमें इनका अभिप्राय समझाने की कृपा करें जीवन का प्रारंभ तो सभी का एक सा है लेकिन अंत नहीं सुबह तो समान है सांझ सबकी बड़ी भिन्न भिन्न क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज़ की भांति मृत्यु के क्षण जीवन की पूरी कथा लिख जाती है कागज पर जन्म निर्वयक्तिक है मृत्यु वैयक्तिक मरने के करीब पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक व्यक्तित्व तुम्हारा एक ढंग तुम्हारी एक सैली नियत हो जाती जन्मता तो परमात्मा है मरते तुम हो आते तो कोरे हो जाते समय बहुत भर जाते हो उसी भराव के कारण भेद उसी भराव का नाम अहंकार है अहंकार सबके अलग अलग हैं आत्मा एक है आत्मा तो उस तत्व का नाम है जिसे तुम जन्म के साथ लेकर आए और अहंकार उस तत्व का नाम है जिसे तुमने ही जीवन में बनाया जिसे तुम लाए न थे जिसे तुमने ही संवारा सजाया तुम्हें तो परमात्मा ने बनाया है लेकिन अहंकार के निर्माता तुम हो तो एक तो संसार है परमात्मा का उसका तो तुम्हें कुछ पता नहीं एक संसार है तुम्हारे अहंकार का बस उसमें ही तुम जीते हो उसी में समाप्त हो जाते हो अहंकार का अर्थ तुम जान ही ना पाए उसे जो तुम थे इसके पहले कि तुम जानते अपने कोरेपन को तुमने लिखावट से स्वयं को भर लिया इसके पहले कि तुम जानते निर्मलता को चैतन्य की तुमने बहुत कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया इसलिए मैं फिर दोहराता हूं जन्मते तो सभी एक जैसे हैं मरते सभी अलग अलग हैं मौत का व्यक्तित्व है जन्म निर्वैयक्तिक निराकार शून्यता है और इसीलिए मौत से ही पता चलता है तुम कैसे जिए क्योंकि मौत घोषणा है तुम्हारे पूरे जीवन की वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन पर मरने के क्षण में तुम संग्रीभूत हो जाते हो तुम्हारा सत्तर अस्सी साल का सौ साल का जीवन एक क्षण में समा जाता है उस क्षण में तुम प्रकट होते हो जीवन भर चाहे तुम अपने को छिपाए रहे हो मृत्यु के क्षण में न छिपा सकोगे क्योंकि छिपाने का होश भी न रह जाएगा जीवन भर चाहे तुमने धोखा दिया हो मृत्यु के क्षण में तुम धोखा ना दे पाओगे मृत्यु तुम्हारी असलियत खोल ही देगी मृत्यु तो बता ही देगी कि तुम क्या थे अगर तुम धन को पकड़कर जिए थे तो हंसते हुए कैसे मर सकोगे क्योंकि धन तो छूटता होगा रोओगे जारजार हो गए अगर तुम संपदा पद प्रतिष्ठा को सब कुछ मानकर जिए थे मरते वक्त कैसे शांति से विदा हो सकोगे क्योंकि तुम्हारी नाव तो छूटने लगेगी तुम्हारी पद और प्रतिष्ठाएं इसी तट पर पड़ी रह जाएंगी तुम चीखोगे चिल्लाओगे तुम्हारा रोआ रोआ तड़फेगा तुम इस किनारे को पकड़ लेना चाहोगे आखिरी टूटती सांस से भी तुम इसी किनारे से अपनी खूंटी बांध रखना चाहोगे तुम्हारी विदाई बड़ी दुखद होगी तुम्हारी विदाई बड़ी विषाक्त होगी तुम एक फूल की भांति मुस्कुराते हुए एक सुगंध की भांति आकाश में मुक्त न हो जाओगे तुम्हारे जाने में रुदन होगा विषाद होगा तुम्हारा जाना दुखांत होगा लेकिन जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती जिसने जीते जी पहचान लिया कि मरना होगा और जिसे ये बात इतनी गहराई से समझ में आ गई कि उसने मरने के पहले ही अपने को छोड़ दिया मरने के पहले ही मार डाला अपने को जिसने ये जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसा आया था कोरा खाली सब पकड़ व्यर्थ जो मरने के पहले फिर कोरा कागज हो गए, जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्म था उसका जीवन एक वर्तुल हो गया उसके जीवन में अधूरापन न रहा एक परिपूर्णता हो गई उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा क्योंकि उसकी विदाई एक परिपूर्णता की विदाई होगी वो रोता हुआ ना जाएगा उसके ओंठों पे गीत होंगे उसके प्राणों में उल्लास होगा आनंद होगा वो नाचता हुआ विदा होगा वो जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत ना होगी आशीर्वाद होंगे इस किनारे को वो धन्यवाद दे सकेगा इस किनारे पर इतनी देर रहा इस किनारे ने इतनी देर संभाला अब वो दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहन कृतज्ञता होगी उसकी विदाई ऐसी होगी जैसे कोई फूल अपने सुगंध को मुक्त करे वो दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा और उसकी मृत्यु फिर स्वभावतः मृत्यु जैसी न होगी महाजीवन का प्रारंभ होगा तो अगर हम सभी व्यक्तियों की मृत्युओं को बांटना चाहें तो दो मोटी कोटियों में बांट सकते हैं। एक अधिक लोगों की मृत्यु जिभा होती है और दूसरी कुछ बुद्ध पुरुषों की करोड़ में एक जैसा मरता है और करोल जैसे मरते दो मोटे विभाजन हम कर सकते हैं वो जो करोड़ों लोगों के मरने का ढंग है वो ऐसा है कि उसमें एक जीवन तो समाप्त हो जाता है दूसरे का प्रारंभ नहीं होता इसे तुम ठीक से समझो ये बात थोड़ी बारीक है और तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो तुम्हारे भीतर चेतना का एक तल ऊपर उठ जाएगा एक तो मौत ऐसी है अधिक लोगों की मौत कि जीवन तो समाप्त हो जाता है महाजीवन की शुरुआत नहीं होती व्यक्ति अधर में टंग जाता है सीढ़ी तो छूट जाती है अब तक जिस सीढ़ी पर खड़े थे वो तो छूट जाती नई भूमि नहीं मिलती जहां पैर को रख ले जैसे कोई गड्ढे में गिर गया एक द्वार तो बंद हो जाता है जिसे अब तक पहचाना था कोई नया द्वार नहीं खुलता सामने दीवार आ जाती एक राह तो पूरी हो जाती जिस पर अब तक चले थे जन्म से लेकर लेकिन कोई नई राह शुरू होती मालूम नहीं होती यही तो करोड़ों जनों के मरने समय की पीड़ा है खास नया द्वार खुल जाए तो कौन रोता है पुराने द्वार के लिए नया मार्ग खुल जाए तो कौन व्यथित होता है पुराने मार्ग के लिए नई भूमि मिल जाए पैर रखने को तो कौन चीखता चिल्लाता, कौन पागल पीछे लौट कर देखता है वो जो दूसरी मौत है बहुत थोड़े से गिने चुने लोगों की जो कि सबकी हो सकती है लेकिन सबकी है नहीं जिसके सभी अधिकारी हैं लेकिन अपने अधिकार की घोषणा नहीं कर पाते जो सभी को मिल सकती थी लेकिन जो उसे कमा नहीं पाते जो जीवन को यही कमा देते उस मृत्यु में जीवन तो समाप्त होता है महाजीवन उपलब्ध होता है बूंद तो छूट जाती है हाथ से लेकिन सागर हाथ में उतर आता है रोने का प्रश्न नहीं है महोत्सव का क्षण छोटा सा क्षुद्र द्वार तो बंद होता है जैसे कि कोई टनल में बोबदे में चलता रहा हो और अचानक खुला आकाश आ जाता है कौन पागल लौट कर रोएगा सरकते थे घसटते थे छोटी राह थी संकीर्ण मार्ग था कीड़ों की तरह चलना पड़ रहा था अचानक बोबदा समाप्त हुआ खुला आकाश सामने आ गया तारों से भरा कौन लौट कर पीछे देखता है एक द्वार बंद हो जाता है नया द्वार खुल जाता है। और नया द्वार महाद्वार है अब तक जिसे जीवन कहा था वो मृत्यु जैसा मालूम पड़ता है क्योंकि महाजीवन के समक्ष उसे जीवन कहना उचित नहीं श्री अरविंद ने कहा है कि जब जाना तब पाया कि जिसे जीवन कहते थे वो तो मृत्यु थी और जिसे अब तक प्रकाश समझा था वो तो अंधकार का एक ढंग था और जिसे अब तक अमृत मानकर कर चले थे वो महाविश सिद्ध हुआ जहर सिद्ध हुआ लेकिन ये तुलना तो तभी होगी संभव जब तुम अपने संकीर्ण द्वार से बाहर आ जाओगे ऐसा ही समझो कि एक बच्चा मां के पेट में बंद है नौ महीने तक वो उसे ही जीवन समझता है कोई और जीवन जानता भी नहीं वही एकमात्र जीवन है मां के पेट में होना भी कोई जीवन है ज्यादा से ज्यादा जीवन की तैयारी हो सकती है जीवन नहीं थोड़ा सोचो अगर तुम सदा के लिए माँ के पेट में ही बंद रह जाते न सूरज की किरणें तुम्हें छूती न पक्षियों के गीत तुम्हें सुनाई पड़ते न तुम्हारे जीवन में प्रेम का आविर्भाव होता न तुम प्रार्थना से परिचित होते न तुम जीवन के झंझात और तूफानों में खड़े होते न तुम सागर की लहरें जानते न तुम्हें हिमालय के उत्तों के शिखर दिखाई पड़ते तुम बंद रहते खोल में मां के पेट में तो चाहे कितनी ही सुविधा रही होती तुम थोड़ा सोचो तुम उसे जीवन कहते तुम उसके लिए रांची होते लेकिन हर बच्चा पैदा होने के पहले घबराता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसे बर्थ ड्रामा हर बच्चा घबरा जाता है जन्म के पहले क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है उसकी जानकारी में ऐसा ही आता है कि ये तो मरना हो रहा है और तो कोई जीवन जानता नहीं इस माँ के पेट में बंद जीवन को ही जीवन जाना था और इसमें सब तरह की सुविधा थी कोई चिंता न थी कोई बेचैनी ना थी कोई नौकरी ना करनी थी कोई बाजार न जाना था कोई दफ्तर पर काम ना करना था सब बैठे बैठे मिल जाता था सोए सोए मिल जाता था मां का खून खून बनता था मां का भोजन भोजन मिल जाता था मां की श्वास श्वास बन जाती थी खुद कुछ करने की बात ही ना थी कर्म तो था ही नहीं कुछ बच्चा डरता है घबराता है और जब माँ के पेट से बच्चे को पैदा होना पड़ता है तो एक सुरंग से एक टनल से गुजरता है मनोविज्ञान कहते ही इसलिए सुरंग से गुजरने में डर लगता है और जहां भी तुम्हें सरकना पड़े और जगह संकीर्ण हो जाए वहीं भय मालूम होने लगता है क्योंकि बच्चे का जो पहला भय है वो सुरंग का भय मां के पेट से पैदा होते वक्त जिस नली से उसे गुजरना पड़ता है वो अत्यंत सक्रिय है वो सब तरफ से दबोचती है सब तरफ से प्राण उसके संकट में पड़ जाते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन भर जहाँ भी तुम्हें फिर कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ तुम दबाए हुए अपने को अनुभव करोगे तत्क्षण तुम्हें बर्थ ड्रामा वो जो जन्म की पीड़ा थी उसका पुनः स्मरण हो जाएगा तुम फिर घबरा जाओगे इसलिए तो तुम्हें भीड़ में घबराहट मालूम होती अगर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दबोच रही हो तो तुम्हें बड़ी हैरानी मालूम होती बड़ी भीतर बेचैनी जैसे गला घोंटा जा रहा हो वो घबराहट जन्म के समय बच्चे ने जो पहला अनुभव किया है उसकी घबराहट बच्चे को ऐसा ही लगता है वो मरा और ये बिल्कुल तर्कयुक्त है लगना क्योंकि और तो कोई जीवन बच्चा जानता नहीं जो जीवन था वो उजड़ा जिससे अब तक सुख सुविधा मानी थी वो मीठी मृत्यु भी एक सुरंग है अगर घबरा न गए अगर इतने ना घबड़ा गए कि बेहोश हो गए घबराहट में इतने दुखी और बेचैन न हो गए जो छूट रहा है उसके कारण कि जो मिल रहा है वो दिखाई ही ना पड़े कई बार तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छीने जाते लेकिन कंकड़ पत्थरों को तुमने हीरे समझा था तुम उन्हें छोड़ते नहीं तुम मुट्ठी बांधते हो तुम सारी ताकत लगाते हो कोई छोड़ा ना ले तुम्हें पता नहीं है किरे कि जवार दिए जाने की तैयारी की जा रही तुम्हें पता हो भी कैसे सकता है तो तुम इतने उपद्रव मचा सकते हो कंकड़ पत्थर छोड़ने में कि तुम बेहोश हो जाओ तुम इतने दुखी हो सकते हो कि चैतन्य दो फिर हिरे जवार पड़े रह जाएंगे तुम इसी पीड़ा में पड़े रहोगे कि तुम्हारे जीवन का सबसार छीन लिया गया है मृत्यु एक सुरंग जो घबड़ा गया जो डर गया जिसने जोर से पकड़ा वो आगे खुलने वाले आकाश को ना देख पाएगा जो न डरा जो न घबड़ाया बल्कि जो उत्सुक रहा जो बड़ी गहन जिज्ञासा से प्रतीक्षा किया और जिसने जाना कि ये सुरंग है पार हो जाएगी और जिसे मैंने अब तक जीवन कहा था वो एक सुरंग का जीवन था संकीर्ण था बहुत गला घोटा जा रहा था उसमें कुछ मिल नहीं रहा था उसे जैसे ही खुले आकाश के दर्शन होंगे उसके अहोभाव की कोई सीमा नहीं उस क्षण पता चलेगा कि जिसे जीवन कहा वो मृत्यु थी जिसे प्रकाश कहा वो अंधकार था जिसे अमृत कहा वो जहर था पर तुलना अभी तो नहीं पैदा हो सकती तो दो तरह की मृत्युएं हैं मोटे अर्थों में ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु बड़ी निजी और वैयक्तिक है जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर अलग है ऐसी तुम्हारी मौत अलग है जैसे तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह अलग है ऐसी तुम्हारी मौत अलग है तुम्हारा जीवन तो एक है लेकिन मौत अलग अलग है तुम्हारे भीतर छिपा विराट तो एक है लेकिन तुम्हारी छुद्रता अलग अलग है तुम्हारे भीतर का आकाश तो एक है लेकिन तुम्हारे आंगनों की दीवार अलग अलग है अलग अलग ढंग की है फिर भी मोटे अर्थ में दो विभाजन हो सकते हैं, और वे दो विभाजन कीमती हैं एक तो जागे हुए व्यक्ति की मृत्यु है जागा हुआ यानी वह जिसने मरने के पहले मृत्यु को स्वीकार कर लिया जो मरने के पहले मर गया और दूसरी मृत्यु सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु है और तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कैसे मरोगे क्योंकि तुम जैसे जियोगे वैसे ही तुम मरोगे मृत्यु तुम्हारे पूरे जीवन का सार निचोड़ निष्कर्ष होगी निष्पत्ति होगी अगर तुम गलत जिए तुम गलत मरोगे अगर तुम सम्यक जिए तुम सम्यक मरोगे अगर तुम छोड़ते हुए जिए तो मृत्यु के पहले तुमने वो सब छोड़ ही दिया होगा जो किनारा तुमसे छीना जाने वाला है तुम खुद ही छोड़ के नाव में बैठ गए थे तुम तैयार ही थे कि कब खुल जाए कब इशारा मिले और ना यात्रा पर निकल जाए त्याग का इतना ही अर्थ है त्याग का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं न दुकान छोड़ के भाग जाना है त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां भी हो जिस स्थिति में भी हो उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वो छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ बस छोड़ के भागने की कोई जरूरत नहीं छोड़े हुए होने का भाव पर्याप्त है। तुम कैसे कहां जी रहे हो यह सवाल नहीं है तुम्हारे भीतर की दृष्टि क्या है अगर तुम ये जान के जी रहे हो कि यह सब छिन जाएगा और इस छिनने से तुम्हें कोई पीड़ा होने की संभावना नहीं है। तो तुम जहां भी जी रहे हो तुम सन्यासी हो अगर तुम जंगल भाग गए और एक लंगोटी रख ली पास और एक झोपड़ी बना ली और तुम्हें डर लगता है कि अगर ये छीनेगी तो मैं छोड़ ना पाऊंगा जब मौत आके लंगोटी मांगेगी तो मेरे हाथ सरलता से खोलेंगे नहीं तो तुम वहां भी संसारी हो संसार और सन्यास दृष्टिकोण है तुम्हारे भीतर की बड़ी आत्यंतिक भाव दशाएं जो व्यक्ति सन्यासी की तरह जिया उसकी मृत्यु महाजीवन का द्वार बन जाती है जो व्यक्ति संसारी की तरह जिया उसकी मृत्यु सिर्फ जीवन का अंत तो हो जाता है नए जीवन का आविर्भाव नहीं होता पुराना दिया बुझ जाता है नया सूरज उगता नहीं सब जाना माना खो जाता है और अपरिचित का अवतरण नहीं होता है हाथ से कंकड़ पत्थर तो छूट जाते हैं जिन्हें हीरे जवारात समझा था और हीरे जवहरात हाथ में आते नहीं इसलिए मृत्यु ऐसे व्यक्ति की बड़ी विडम्बना हो जाती है दो मृत्यु ख्याल में रखें फरीद के वचन समझ में आ सकेंगे विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूं प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है तपी तपी लुहली हाथ मरोडूं, बावली होई सो सहू लोरू इसके पहले फरीद ने कहा एक, एक ऐसी घड़ी आती है जब आशिक मासुख हो जाता है एक ऐसी घड़ी आती है प्रेम के ज्वार की जबकि प्रेमी प्रेसी हो जाता है अब ये सारे वचन फरीद प्रेसी की भांति गहरा है अब परमात्मा प्रीतम है फरीद प्रेसी है परमात्मा पुरुष है फरीद स्त्री है ये उस घड़ी के बात के वचन है ख्याल रखना अन्यथा तुम्हें हैरानी होगी कि फरीद अचानक स्त्री के ढंग से क्यों बोलने लगा मैंने तुम्हें कहा कि जब तुम परमात्मा के प्रेम में शुरू शुरू में उतरते हो तब तुम्हारा प्रेम भी आक्रामक होता है तुम इस तरह जाते हो जिससे परमात्मा पर कोई आक्रमण बोल दिया हो धावा बोल दिया तुम्हारी प्रार्थना भी आक्रमक होती तुम्हारी पूजा भी आक्रमक होती स्वाभाविक है लेकिन जैसे जैसे तुम्हें पूजा और प्रार्थना का आनंद मिलना शुरू होता है और जैसे जैसे तुम्हें यह समझ में आता है कि मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी पूजा की कमी है मेरे आक्रमण का भाव ही मेरे प्रार्थना का दंश है जैसे जैसे तुम्हें समझ में आता है आक्रमण के भाव के कारण ही मेरे पूजा के दिए से अंधेरा निकलता है प्रकाश नहीं निकलता आक्रमण के भाव के कारण मेरा अहंकार मजबूत बना है पूजा होगी कैसे प्रार्थना होगी कैसे मेरा अहंकार मुझे मंदिर के भीतर आने कैसे देगा मंदिर के भीतर तो तभी प्रवेश होता है जब तुम अहंकार को वहीं रखाते हो जहां तुम जूते उतार आते हो वहीं छोड़ आते हो अहंकार को बंगाल में एक पुरानी बाउलों की कथा है कि एक व्यक्ति वृंदावन की यात्रा को गया बाउल भक्तों के लिए वृंदावन परमात्मा का घर है वो बैकुंठ ये सब छोड़ दिया है इसने सब क्या कर दिया क्योंकि उस परमात्मा के घर तक जाने में क्या ले जाया जा सकता है परमात्मा के घर की यात्रा तो ऐसे है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बोझ कम करना पड़ता है क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ने लगती है उतना बोझ ज्यादा बोझ मालूम होने लगता है ऊंचाई पर चढ़ना हो तो बोझ कम करते जाना है जब कोई गौरी शंकर के शिखर पर पहुंचता है तो सभी बोझ छूट जाता अकेले खड़ा होता है तो वृंदावन आते आते उसने सब त्याग कर दिया कुछ भी ना बचा सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रह गया पहना हुआ और एक जोड़ी कपड़ा रह गया स्नान करके बदलने को वो भी इसीलिए बचा लिया कि वृंदावन के मंदिर में बिना स्नान किए कैसे प्रवेश हो सकेगा तो एक छोटी सी पोटली जिसमें एक जोड़ी कपड़ा बस यही कुल सामान रह गया वो भी स्नान की दृष्टि से ही बचाया था वो भी कोई अपने शरीर को सजाने का सवाल न था लेकिन परमात्मा के मंदिर में बिना स्नान के कैसे प्रवेश करूँगा वो द्वार पर खड़ा हो गया मंदिर के लेकिन द्वारपाल ने दोनों हाथ से उसे द्वार पर रोक दिया और कहा भीतर न जा सकोगे भीतर तो वही जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो वो बाउल हंसने भी लगा रोने भी लगा वो हंसने लगा उसने कहा कि तुम भी पागल मालूम होते हो मेरे पास क्या बचा है? एक पोटली है इसमें एक जोड़ी कपड़ा है सिर्फ वो भी मेरे लिए नहीं वो भी इसलिए कि मंदिर में बिना स्नान के कैसे जा सकूंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए तुम्हारी बात पे हंसी भी आती और तुम्हारी बात से रोता भी हूं कि अगर तुमने भीतर न जाने दिया तो अब क्या होगा इसी एक आशा से तो चलता रहा उस द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारी पोटरी में अगर कपड़े ही होते तो हम जाने देते बड़ा सूक्ष्म अहंकार छिपा है ये बिना स्नान किए तुम कैसे जाओगे ये भी परमात्मा का सवाल नहीं परमात्मा तो तुम्हें बिना स्नान किए भी स्वीकार कर लेगा उसके लिए तो तुम सद्ध स्नात हो स्नान किए ही हो उसके लिए कुछ अपवित्र कभी हुआ ही नहीं लेकिन तुम बिना स्नान किए कैसे जाओगे तुम और बिना स्नान किए जाओगे नहीं ये तुम्हारे अहंकार को बात नहीं रुचती पोटली में कपड़े ही होते तो चले जाने देते पोटली में भारी अहंकार तुम लिए हो, इसे छोड़ाओ मंदिर के द्वार तब तक नहीं खुल सकते जब तक तुम अपने को बाहर नहीं छोड़ आए अगर स्नान का भाव तक अहंकार हो सकता है तो तुम्हारी पूजा तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी अर्चना तुम्हारी गीता तुम्हारा कुरान तुम्हारी बाइबल, बाइबल, कुरान गीता से तुम्हें कुछ लेना नहीं है तुम्हारा पूजा अर्चना के तुम्हारे ढंग विधियां शैलियां ये भी नहीं तुम्हारा भगवान किसी का कृष्ण भगवान है किसी का महावीर किसी का बुद्ध जो बुद्ध को भगवान मानता कृष्ण के सामने सिर नहीं झुकाता अपने अपने भगवान के सामने लोग सिर झुकाते हैं साहर किसी ऐरे गहरे नथु खेरे के भगवान के सामने सिर झुका देंगे मैं बहुत वर्षों तक जबलपुर में रहा वहां एक बार गणिपत विसर्जन के समय एक बड़ी झंझट हो गई नियम था कि जब भी गणपति विसर्जित होते तो जो शोभा यात्रा निकलती उसमें ब्राह्मणों के मोहल्ले के गणेश सबसे आगे फिर क्रमशः लोगों के गणेश होते एक वर्ष ब्राह्मणों के गणेश को आने में थोड़ी देर हो गई और जुलूस को तो समय पर निकलना था क्योंकि समय पर उसे कहीं पहुंचना था विसर्जन के लिए इसलिए जुलूस तो निकल गया ब्राह्मण बाद में पहुंचे बड़ा उपद्रव मच गया बीच रास्ते में उन्होंने जुलूस रुकवा दिया और जो बात हुई वो बड़े मचे की थी वो आदमी के संबंध में बड़ी खबर देती हुआ ये कि चम्हारों के गणेश आगे हो गए अब चम्हारों के गणेश की कोई हैसियत है तो ब्राह्मणों ने कहा हटाओ चम्हारों के गणेश को पीछे अपनी अपनी हैसियत से रहना ठीक देर भले हो जाए लेकिन गणेश तो ब्राह्मणों के ही आगे होंगे गणेश भी चम्हारों के और ब्राह्मणों के अलग अलग है वहां भी ब्राह्मण का अहंकार है तुम अपने भगवान के सामने झुकते हो इसका मतलब हुआ तुम अपने ही सामने झुकते हो तुम किसी के सामने नहीं झुकते ये तुम्हारा भगवान तुम्हारे ही अहंकार की पूजा है अनथा तुम झुकते क्या लेना देना था कि मस्जिद होती कि मंदिर होता कि चैत्यालय होता कि गुरुद्वारा होता क्या फर्क पड़ता था तुम्हें झुकने में अगर मजा आ गया होता तो तुम कहते चलो मस्जिद के बहाने झुक जाएँ यहाँ वहाँ मंदिर के बहाने झुक जाएंगे यहाँ कृष्ण के बहाने झुकने का मौका मिलता है क्यों छोड़ें वहाँ महावीर के बहाने भी झुक जाएंगे क्योंकि जहाँ जितना मौका मिल जाए झुकने का उतना अच्छा है क्योंकि उतने ही टूटने की सुविधा है उतनी ही प्रार्थना बनेगी उतना ही प्रार्थना में से दुर्गंध हट जाएगी लेकिन नहीं लोग अपनी ही पूजा कर रहे हैं